तो आज 14 जुलाई 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तेकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम विज्ञान भरो पढ़ते आए हैं और विज्ञान भरो की 50 धारणाओं पर अब तक हम चिंतन कर चुके हैं जो तो हम पिछली कुछ पांच धारणाएं जिनके बारे में हमने पिछली पिछली बार चर्चा करी थी उन पर संक्षेप में फिर से रिविजन करके हम आगे भी आज जो धारणाएं हमने हैं उन पर चर्चा करना शुरू करते हैं पिछली जो पांच धारणाएं थीं छियालीस से लेकर 50 तक की उन धारणों में एक चीज़ कॉमन थी एक चीज़ सामान्य थी और वो ये थी कि उन सब में सामान्य सांसारिक सुखों के द्वारा परमेश्वर के आनंद शक्ति को प्राप्त करना उस आनंद शक्ति से एकाकार करना हृदय में स्थित हमारी अपनी सीमित आत्मा जिसका वास्तविक स्वरूप शिव है जिसका वास्तविक स्वरूप आनंद है उस आनंद से एकाकार करना क्योंकि संसारिक आनंद जो हम महसूस करते हैं जीवन में वो सब उसी आनंद शक्ति के क्षणिक उच्छलन की वजह से होता है वो आनंद शक्ति जब क्षणिक रूप से मान होती है प्रकट होती है तो हम आनंद से आनंद उभोर हो जाते हैं लेकिन वो चूँकि हम सीमित जीव हैं हम उस स्थिति में ज़्यादा देर तक रहने की क्षमता हमें नहीं है इसलिए वो आनंद जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से हमको विलीन होता पड़ते लेकिन हमारा वास्तविक आनंद वो है जिस उस आनंद में हम सतत रूप से अपने आप को स्थापित कर सकते अगर हमको उस आनंद शक्ति के दर्शन होते हैं और तब हम उस पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस आनंदावस्था का विस्तार होता चला जाता है और वो विस्तार उस स्थिति तक किया जा सकता है जबकि हम सतत उस आनंद में अपने आप को स्थापित करें तब पूर्ण विश्व हमारा अपना प्रतिबिंब या हमारा अपना प्रोजेक्शन प्रतीत होता है ऐसा प्रतीत होता कि पूर्ण विश्व मैं ही हूँ और मुझमें और विश्व में कोई भेद नहीं है कि यह पूर्ण शिवत्व आर्थिक शिवत्ता की अवस्था है तो ऐसे किसी भी आनंद के समय सामान्य सांसारिक व्यक्ति उस आनंद के स्रोत को अपने से बाहर देखता है वो देखता है कि आनंद कहाँ से आ रहा है जैसे संगीत से आने वाला आनंद जैसे हमने अंतिम श्लोक पढ़ा था गीतादि विषय स्वाद। यानी गीत आदि का आनंद लेते वक्त संगीत का आनंद लेते वक्त हम ऐसा सामान्य व्यक्ति ये समझते हैं कि ये संगीत जो है वो आनंदमय है और ये संगीत हमको अंदर से नृत्य करने पर प्रेरित कर है और अक्सर होता है कि हम संगीत सुनकर नृत्य करने लगते हैं या कम से कम नृत्य करने की इच्छा करते सचमुच में ये संगीत का आनंद ये नृत्य वो हमारा अपना वास्तविक स्वभाव है ये आनंद शक्ति का उच्छलाय ये आनंद शक्ति है जो उच्छलित हो रही है ऊपर आ रही है और अपने आप को प्रकट कर रही है और उसी क्षण वो वापस दिलीन हो जाती क्योंकि हम सीमित जो है उन सीमाओं के बीच हमारा रहना है हम उन सीमाओं के बाहर नहीं आ पाते लेकिन जब हम उस आनंद शक्ति को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है वो आनंद बाहर से आ रहा है ये हमारा भ्रम है ये माया की वजह से होता है हमको लगता है संगीत से आनंद आ रहा है हमको लगता है मिठाई में मिठास है हमको लगता है हमने किसी को देखा हमारे प्रिय व्यक्ति को और उस प्रिय व्यक्ति को देखने से अंदर आनंद आया सचमुच में उस प्रिय व्यक्ति ने आनंद पैदा नहीं किया वो आनंद हमारा स्वभाव था उस प्रिय व्यक्ति की वजह से वो आनंद अनकवर हो गया या आवरण मुक्त हो गया और उस समय में हमारा आनंद अंदर से बाहर आने हम अगर उस समय जो पांच इससे पूर्ववर्ती विधियों ने बताया था कि उस समय में अगर हम अंतर्मुखी हो जाएं, ये आनंद स्पर्श का आनंद हो सकता है दृष्टि का आनंद हो सकता है श्रवण का आनंद हो सकता है जीवान का आनंद हो सकता है सबके बारे में एक एक श्लोक था कि जब हम कुछ खाते पीते हैं एक संतुष्टि का भाव प्राप्त होता है खाने के से गीत संगीत सुनने से या किसी को प्रिय व्यक्ति को देखने से या किसी प्रिय व्यक्ति को छूने से जो आनंद मिलता है तो हमारे विभिन्न इंद्रियोंजन्य जो आनंद है वो आनंद वास्तव में हमारे भीतर है और वो बाहर नहीं उनका यही तात्पर्य था इसलिए भी धारणाएँ हमें पड़ी थी और हम उन परिस्थितियों का स्मरण करके भी आनंदित होते हैं जिन परिस्थितियों में हमने आनंद प्राप्त किया था तो वो स्थिति फिर सिद्ध करती है कि आनंद आपका स्वभाव है मात्र स्मरण से भी आप आनंद प्राप्त कर सकते इसलिए वो बाहर से आने वाला नहीं है अब भीतर से जब आता है तो उसका शोक एक ही वो है हमारी आनंद शक्ति जब हम उस आनंद का आस्वादन लेते वक्त जागरूक रहें क्योंकि काश्मीर शव दर्शन हर जगह एक शब्द का बार बार उपयोग करता है जागरूकता का अगर उस समय हम जागरूक रहें पूर्ण जागरूकता तो हो हमारी तो हमें उस आनंद के स्रोत तक पहुंच हमारी बढ़ जाती है कि हम आनंद जहाँ से प्राप्त कर रहे हैं उस आनंद के स्रोत पर हम केंद्रित हो जाते हैं तो ये स्थिति प्राप्त करने के लिए हमको उस आनंद के वक्त बाहर नहीं बल्कि भीतर देखना है जो ये सिद्ध कर लेता है उसको एक सिद्ध की तरह देखा जाता है उसको मेलाप सिद्ध कहते हैं जिसने कि एक मिलन का क्षण है आँखों से कान से जबान से या स्पर्श से उस मिलन को सिद्ध कर लिया अन्यथा एक सामान्य जीव की तरह हम उसको एक सांसारिक क्रिया की तरह करते हुए आगे बढ़ हैं और पुनः उसी दुख के दर्द में गिर जाते जिससे हम उभरे थे लेकिन एक सिद्ध व्यक्ति उस अवसर का उपयोग करता है और उसका उपयोग करके परमेश्वर को जानने की राह प्राप्त कर लेता है उस तक पहुँचने की राह को देख लेता है वो जान जाता है कि कहाँ से आनंद उछल रहा है संगीत सुनने से आनंद कहाँ से आ रहा है मिठाई खाने से ये मिठास कहाँ से आ रही है हम सामान्य रूप तो सोचते मिठास इस मिठाई के टुकड़े में सचमुच वो मिठाई अंदर से आनंद पैदा कर रही है उसमें कुछ भी नहीं है वो तो जड़ है उसमें कहीं आनंद नहीं आनंद हमारे भीतर है हमारा तो ये हमारा स्वभाव तो हमने ये पाँच धारणा पढ़ी थी इसके बाद में हम ये इक्यावनवीं धारणा पढ़ते हैं और इस धारणा में एक बड़ी सुंदर सी बात है इस द, ये धारणा कहती है कि जब मूल अवधारणा है कि सब कुछ शिव है संसार में जो वस्तु है व्यक्ति है भाव है विचार है भविष्यगत है भूतगत है सब कुछ शिव है तो फिर अगर हमारा ध्यान भटकता भी है तो शिव के बाहर तो जा नहीं सकता हम कहते हैं कि बहुत एकाग्र हो जाओ बहुत ध्यान लगाओ पर एक व्यक्ति कहता है कि मेरे से ध्यान नहीं लगता कई व्यक्ति हमें से हम कहते हैं हमसे ध्यान नहीं लगता हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं मन भटक जाता है तो वो कहता है कि यत्र तत्र मनस तुष्टि मन तत्र धार्य जहाँ जहाँ मन को आराम मिलता है तुष्टि मिलती है यत्र तत्र मनस्तुष्टि मनस्त, मनस्त तत्र धार्य मन को वहाँ पे लग जाना को हमारा मन बड़ा चंचल है पर वो किसी किसी चीज पर जा बड़ा आराम से बैठ जाता है और हम उससे हटाना चाहते हैं हट पूर्वक कि यहाँ मतलब भाई ये तो गलत है अच्छी चीज़ पर लगता है तो उस मन को जब हम हटाना चाहते हैं तो हम अपने आप को कभी कभी असमर्थ पाते हैं क्योंकि ये धारणाएँ हर तरह के व्यक्ति को धारण में हैं लिखी गई हर व्यक्ति की योग्यता भिन्न भिन्न है उसकी रुचियाँ भिन्न भिन्न है उसका व्यक्तित्व तो अलग है इसलिए हर तरह के व्यक्तित्व तो के व्यक्ति के लिए ये कोई ना कोई एक न तो एक धारणा है अब एक व्यक्ति के तहत मैं तो कितनी भी कोशिश करूँ मेरा ध्यान तो भटकता मेरे को तो ध्यान में वो चीज़ आती और वो फिर आत्मग्लानी से भर जाता है कि मेरा ध्यान गलत जगह चला जाता है तो बैठता हूँ मेरे को तो ध्यान गलत जगह चला जाता है तो शिव कितने छोड़ देते हैं कितने स्वतंत्र देते हैं कितने आसानी से बोलते हैं यत्र तो तत्र मनस्तुष्टिर मनस्त तत्र धार्य मन को वहाँ जाने दो तत्र तत्र परमानंद स्वरूप में सम्रवर्तित है पर भी परमानंद है जो मन जहाँ लगता है कुदरती रूप से नैसर्गिक रूप से जहां मन स्पर्श करता है जहां जाके वो बैठना चाहता है मन तितली की तरह किसी न किसी फूल पर जाके बैठ जाता है मन किसी न किसी विचार पर किसी न किसी व्यक्ति की स्मृति पर किसी न किसी परिस्थिति पर जाकर मन बैठ जाता है तो जहां जहां मन जाकर बैठ जाता है वहां वहां पर परमानंद को देखिए क्योंकि शिव स्वरूप सब में है तो फिर मन शिव के बाहर तो जा नहीं सकता शिव से बाहर मन जाना संभव नहीं क्योंकि मन संसार में जाए चाहे संसार के बाहर हर जगह शिव है तो उससे बाहर जब मन नहीं जा सकता तो फिर मन को क्यों काबू न करें? मन को खुला छोड़ दे तू जहाँ जाना चाहे जा शिव से बाहर जाके बता दे तू शिव में ही जब टिकेगा तो तू जहाँ लगेगा वहाँ पर मुझे शिव दर्शन होगा हमारे को ऐसा लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो हम अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये मैंने अपनी आंखें यहाँ देखी मेरे मन में एक लहर जाएगी तो मैं अपराध ब्रोध से ग्रस्त हो गया अपराध ब्रोध से ग्रस्त होने के बजाय वहाँ पर आप शिव का सौंदर्य देखेंगे जब वहाँ पर शिव का आनंद देखेंगे तो वही बोध आनंद बोध हो जाएगा अपराध बोध हट जाएगा वही आनंद बोध हो जाएगा लेकिन इसमें यह आप तब हो पाएगा जब आप उस समय अंतर्मुखी हो सकें इसलिए कहते हैं कि जब आप एक गुलाब के फूल को देखें तो गुलाब के फूल को देखने के लिए आपको अपनी प्रतिक्रियाएँ शांत करना पड़ेगी क्योंकि जब तक आप प्रतिक्रिया करेंगे आप मात्र गुलाब के फूल की तरफ एक्स्ट्रोवर्ट एन ए बहिर्मुख बने रहेंगे जैसे आप गुलाब के फूल को देख रहे हैं तो लगातार प्रतिक्रिया आएगी कि ये फूल लाल है कल हमने देखा था पीला था ये उससे बड़ा है थोड़ा बासी हो गया है इसकी सुगंध उतनी अच्छी नहीं लग रही या इसकी सुगंध बड़ी अच्छी है क्योंकि हम सतत इसकी तुलना हमारे पूर्ववर्ती अनुभवों से करने लग जाते हैं उस परिस्थिति में गुलाब का सौंदर्य खो जाता है अगर हमको वास्तव में गुलाब के सौंदर्य के दर्शन करना है तो शांत चित्त उस गुलाब को देखना है हृदय की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण में रखना है तब उसका वास्तविक सौंदर्य हमारे भीतर से प्रकट होता है वो वास्तविक सौंदर्य उसमें नहीं है वास्तविक सौंदर्य अंदर है क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ है वो हमारे भीतर से बाहर आया बाहर से भीतर नहीं जा सकता हमारी चेतना पहले आई और ब्रह्मांड संसार बाद में शिव पहले आया संसार बाद में आया इसलिए जब बाद में आने वाली चीज नष्ट को प्राप्त होगी तो वो अपने पूर्ववर्ती में समा जाती जैसे बर्फ जल से आया है तो जब बर्फ की बर्फता यानी उसकी जो जड़ता समाप्त तो होगी जब तरल बनेगा तो वापस वो जल में समा जाएगा इस तरह से जब संसार विलीन होता है तो पुनः शिव में समा जाता है इसलिए हमको जो कुछ बाहर दिख रहा है ये एक प्रकार का हमारा प्रोजेक्टर है हमारी चेतना का बाहर की तरफ जो कुछ दिखाई दे रहा है वह हमारी चेतना का बिंब है और उसको हम अगर अपने आत्मा के अपनी चेतना के बिंब की तरह देखें तो हर कहीं पर शिव के दर्शन अन्यथा हम अपराध बोध से भी ग्रस्त हैं इसलिए यत्र तत्र मनस् यनस्तुष्टि मनस्तोधारिय तत्र तत् परमानंद स्वरूप सम्रवर्तित है वहाँ वहाँ पर आप आनंद की सृष्टि देखिए अगला है अनाकथायाम निद्राया प्रणष्ठ ब्रह्मगोचरे अनाकथाया निद्रायाँ प्रणष्ट ब्रह्मगोचरे सावस्था मनसा गम्या पर अगले दी प्रकाशित ये अगली धारणा दी गई ऐसी परिस्थिति के लिए कि जब हम सोते हैं तो सोने के पहले हम क्या होते हैं? सोने के पहले ढेर सारे विचारों से घिरे होते हैं। हमने दिन में क्या किया कल क्या करना है या फिर हमारे कई अनुभवों के बारे में प्रतिक्रियाँ करते हैं। ये हमारी एक सामान्य परिस्थिति होती है लेकिन कहते हैं कि जब आप सोते हो सोने के लिए उद्दत होते हो तो यह ध्यान करने के लिए बड़ा उपयुक्त तो समय है आप बिस्तर पर सोए आप सामान्यतः अगर आप सोचे तो कहते हैं ध्यान करने के लिए शान का वातावरण चाहिए एक आसन चाहिए उसमें हमको बैठना है सीधे बैठना है परमासल में बैठना है लेकिन यहां पर तो सामान्य से सामान्य छोटे से छोटे व्यक्ति को लेकर ये क्रियाएं बताई कि वो शिवावस्था तक कैसे पहुंचे यहां पर शिवावस्था किसी का अधिकार सीमित नहीं है इतने लोगों का अधिकार है शिवावस्था प्राप्त करने में और बाकी के लोगों का नहीं है यहां पर बुद्धिमत्ता का भी कोई उपयोग नहीं है इंटेलिजेंस का कोई उपयोग नहीं यह उपयोग है प्रेम का और प्रेम किसी भी इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुकात नहीं रखते जो कम समझने वाले लोग हैं वो भी वैसा ही आनंद लेते हैं मिठाई खाने में और जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वो भी उतने ही आनंद लेते हैं मिठाई खाने में इसलिए इसका ताल्लुक़ हमारे इंटेलिजेंस से बिल्कुल गोते तो हैं उस समय में जब हम जागरूक होते हैं जागरूक होने का क्या मतलब पहले आप समझ लीजिए शब्द बार बार आता है कभी कभी हमको बहुत उहापोह में डाल लेता कि जागरूकता है क्या इस जागरूकता को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण उससे समझ में आती है बात एक रोज़मर्रा का उदाहरण है कि क्रिकेट खेला जाता क्रिकेट के खेल में पल्लेबाज गेंद का इंतजार कर रहा है और गेंद फेंकने वाला दौड़ने लगा है और वो गेंद फेंकने वाला है और उसके पास जो गेंद फेंकने की तकनीक है उससे वो पचास तरह की गेंद फेंक सकते है शॉर्ट वाला सकती है गुड लेंथ आ सकती है फुल किसी भी आ सकती हैं है ना या नोबॉल भी हो सकती है वाइड भी हो सकती है या बंपर हो सकती है पता नहीं कितने तरह की बॉल हो सकती स्पिन कर सकता है लेग स्पिन कर सकता है तो तरह तरह की गेंद है वो फेंक सकता है इस वक्त बल्लेबाज की स्थिति जब उसके हाथ से गेंद छूटने वाली है कैसी है? उस शुद्ध जागरूकता की स्थिति उस वक्त उसका जन्मदिन अगर है तो याद नहीं है उसको उस वक्त आज शाम कोई को प्लानिंग है किसी को मिलने की तो उसको उस वक्त याद नहीं है उस क्षण के बारे में हम बात करें जिस क्षण उसके बल्लेबाज के हाथ से गेंद छूटने वाली है वो क्या कर रहा है वो शुद्ध रूप से जागरूक है वो हर आगत परिस्थिति के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह की जागरूक है क्योंकि पूर्वाग्रह से जागरूक होगा तो बोलेगा नहीं आज तो बस शॉर्ट पॉलिट फेंकेगा अगर वो पूर्वाग्रहित हुआ तो उसके अपेक्षित बॉल नहीं आएगी तो खेल ही नहीं पाएगा लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी वो हर तरह की गेम के लिए तैयार है और वो गेंद वहाँ से यहाँ तक आने में और उसके खेलने में बहुत मुश्किल एक सेकंड का टाइम लगता है लेकिन उस एक सेकंड में वो उसको पढ़ता है समझता है और अपना निर्णय लेता है और वो सफलता पूर्वक उस गेंद को खेलता है ये, सा ये जागरुपता जागरुपता एक छोटा सा सांसारिक उदाहरण है ये एक जागरूकता का उदाहरण जागरूकता हमेशा एक बिंदु पर होती है और वो बिंदु से हटके सारी चीजें हट हाँ जाती हैं इसलिए उस समय वो शुद्ध जागरूक है जब क्यों कि किसी भी आने वाली परिस्थिति के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के तैयार या मैं जो कुछ भी होता है मैं दर्शक हूँ और मेरी अंतरात्मा से उसकी उसका जवाब उसकी प्रतिक्रिया निकल ये जागरूकता है तो जब हम सोते हैं उस समय अगर हमारी जागरूकता को बढ़ाते चले जाएं, तो जिस क्षण नींद अभी नहीं आई है अनागतायाम निद्राया मैंने अभी नींद नहीं आई है और प्रणष्टे बाहे गोचर यानी बाहर के संसार के जितने प्रमेय हैं संसार में जितने प्रमेय आपका बेडरूम है तो पर्दा टंगा है तो पंखा चल रहा है या कैलेंडर टंगा है जितने प्रमेय हैं वो प्रमेय नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो धीमे धीमे आपकी दृष्टि से विलीन होने लगते हैं अभी नींद नहीं आई है लेकिन सारे प्रमे विलीन होने लगे गया इस वक्त अगर आपकी प्रबलता से जागरूकता बनाए रखी जाए यानी अभी निंद्रा और जागृत के बीच की अवस्था है। अगर ऐसे में कोई हमको एकदम उठा देता है फोन की घंटी बचती है क्यों सो गए थे तो हम कहते हैं तो नहीं था बस लगने ही वाली थी नहीं, नहीं शायद मैं विचारों से मुक्त हो गया था उस वक्त तो सारे विचार हमारे जो संसार में चल रहे थे वो शांत हो गए थे और उस परिस्थिति में अगर हम जागरूक हैं तो हम अवस्था को प्राप्त तुरंत कर सकते सत्य बिना किसी देर के क्योंकि उस अवस्था में जो हम चाहते हैं शाम्भाव उपाय में जो हम चाहते हैं कि मन को शांत कर दें तो शिव उसमें प्रतिबिंब में हो जाता है तो उस अवस्था में कुदरती रूप से मन शांत हो रहा है मन एकाएक शांत हो जाता है अगर हम जागरूक अन्यथा क्या होता है विचारों के बीच में ही चले जाते हैं उस समय अगर हम शांत चित्त एकाग्रता से अंतर्मुखी हो जाएं तो जिस वक्त हमारे बाहर के प्रमेय नष्ट होते हैं उस समय शिवत्व तक प्रभ इसके लिए आपको मात्र थोड़ा थोड़ा प्रयास प्रतिदिन करना पड़ेगा कि जब हम सोते हैं उस समय विचारों को शांत रखें और जागरूकता बनाए रखें हर किसी के लिए नहीं है ये किसी को लगेगा इससे तो पहले वाली अच्छी थी किसी को लगेगा नहीं मज़ा नहीं आया क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग जरूरी नहीं कि आपके लिए हो लेकिन वो जिसके लिए भी है सावस्था मनसा गम्या पर प्रकाशित है उस मन की अवस्था में सावस्था मनसा गम्या पर उस अवस्था में पर यानी स्वातंत्र शक्ति वो प्रकाशित हो जाती है संसार का स्वरूप दिखाई देने लगता है उस समय समझ में आ जाता है कि संसार क्या है उस समय मैं क्या हूँ उस समय भैरव अवस्था प्राप्त हो जाती है ये हमारा निंद्रा में जाने के वक्त करने वाली योगिक क्रिया है। इसलिए तेजसा सूर्य दीपा देहरा काशे, शबलीकृत है दृष्टि निवेश तत्रम प्रकाशित तेजसा सोने, दीपा देरा काशें सब लिखें हम संध्या के समय आकाश को देखें तो रंग बिरंगा दिखाई देता है सुबह सुबह सूर्य के सूर्योदय के समय या उसके पूर्व आकाश को देखें तो आकाश में रंग बिरंगा दिखाई देता है या कभी कभी बहुत सारी लाइटें लगी हों उजाल दीपक लगे हों यहाँ दीपक लिखा है लेकिन आज के समय तो बड़ी बड़ी लाइटें लग जाती हैं तो उनके द्वारा भी देख आकाश रंगीन होता सा सतीत होता है तो जब हम उस रंगीन आकाश की तरफ शांत चित्त निहारते सामान्य है जैसे आप सूर्योदय के समय में आप गए और आकाश की तरफ शांत चित्त निहार रहे हैं वहाँ पर आपके मन को विचलित करने वाली परिस्थितियां नहीं होती उस समय मन को एकाग्र शांत करना बहुत ज्यादा आसान होता है उस परिस्थिति में दृष्टि निवेशया तत्व स्वात्मरूपम प्रकाशित ऐसी परिस्थिति में अगर हम दृष्टि निवेश करते हैं यानी सतत निहारते हैं तब उस परिस्थिति में हमारे हृदय के अंदर कभी कभी एकाएक भैरवभाव होते एकाएक बिजली सी चमकती है एकाएक पूरे शरीर में रोमांच हो जाते हैं अब जिस धारणा की बात करो उसके परिणाम में भैरव भाव है हर धारणा के अंत में उसके परिणाम में भैरव अवस्था है वो भैरव अवस्था व्यक्ति की वो अवस्था है जब वो विचारों से पूर्णतः मुक्त है बाहर दृष्टि है भीतर एक शांत मन है और मन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है मात्र चैतन्य काम कर रहा है उस चेतना के ऊपर मन का आवरण है जब तक मन है वो प्रतिक्रियाएँ करता है वो चंचलता बताता है उछलकूद करता है लेकिन जब वो शांत हो जाता है तो उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब मनभूत होता है इसलिए ब्रह्म के बोध के लिए या भैरव के बोध के लिए उस चैतन्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए मन का स्थिर होना जरूरी जब मन स्थिर हो जाता है तो उसी पर हमको अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं। मन को मारना नहीं है मन को ट्रांसेंड करना है यानी मन के पार जाना है इसके लिए मन को निग्लेक्ट करना पड़ता है मन का अगर हम महत्व लगातार देंगे कि हम मन को मारेंगे मन को मारेंगे मन को काबू में करेंगे तो हम मन को कभी काबू में नहीं कर पाएंगे क्योंकि मन की कोई विधायक सत्ता नहीं है जैसे अंधेरे की कोई विधायक सत्ता नहीं है कि हम इस अंधेरे को भगाएंगे इस अंधेरे को लकड़ी से भगाएंगे इस अंधेरे के कान पकड़ के बाहर कर देंगे तो हम ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि ये इसकी नेगेटिव एग्जिस्टेंस या सकता है जैसे अंधेरे के सप्ताह ऋणात्मक होती है हम उसको हाथ पकड़ के बाहर नहीं कर सकते हम उसको कान पकड़ के बाहर नहीं कर सकते उसको मजदूरों को लगा के बाहर नहीं कर सकते लेकिन प्रकाश जलाने से मन वो कमरा जैसे उजाल उजाला हो जाता है अंधेरा अपने आप दूर चला जाता है वैसे ही मन में अगर चैतन्य के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं तो मन अपने आप शांत क्योंकि मन की सत्ता अंधेरे की तरह हम परछाइयों की वास्तविक सत्ता समझते हैं लेकिन हम परछाई को पकड़ सकते हैं परछाई हमको दिखाई देती है लेकिन हम उनको पकड़ नहीं सकते मन को भी हम पकड़ नहीं सकते इसलिए मन को अगर हम नियंत्रित करना चाहते हैं अमन होना चाहते हैं जिस परिस्थिति में हम उस भाव को हृदय रधे में हृदयांगम कर लें क्षण भर के लिए ही सही कि हम इस विश्व से अभिन्न हैं तो उस भाव को प्राप्त करने के लिए इस मन को हमको निग्लेक्ट करना पड़ेगा इस मन को भूलना पड़ेगा इसको महत्वहीन बनाकर हम जब तक महत्व देंगे या तो हम मन के गुलाम बने रहते हैं तो भी मन को महत्व दे रहे हैं या हम मन पर काबू करने का प्रयास करने वाले बने रहते हैं तो भी हम मन को महत्व देते हैं लेकिन हम मन का जब तिरस्कार कर देते हैं कि हमको तो उनसे अब कोई सरोकार नहीं हमको मात्र चेतना से सरोकार उस समय में हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जिसको बोलते हैं मन के पार चले जाना वो तभी संभव है जब हम मन का महत्व शून्य कर देते हैं। और इसीलिए वो पहली वाली धारणा है कि मन को जब हम बिल्कुल भी काबू नहीं कर सकते हैं तो उस मन के जरिए भी हम शिवत्ता तक जा सकते हैं लेकिन जब मन को अगर आप शांत करें तो निंद्रावस्था प्राप्त करने के पहले वो शिवावस्था का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर हम बताते हैं कि हम सतत अगर आकाश पर भी दृष्टि जमाए रखें तो भी हम शिवावस्था प्राप्त कर सकते हैं वो भैरव भाव कर जब भैरव भाव का अनुभव होगा तो हमारे रोमटे खड़े हो जाते पूरा शरीर ऐसा लगता है कि हम उड़ जाएंगे शरीर कांपने लगता है हम क्योंकि इस शरीर के बाहर ये शरीर की सीमा को हम तोड़ देते हैं और वो अवस्था चाहे कुछ क्षण के लिए टिक जाए वो अवस्था इंसान को बदल देती है और ये बदलाव होता चला जाता है आप जो धारणा आपके हृदय को बदलना शुरू कर दें उस धारणा पर टिक जाए वो किसी दिन आपको पूर्ण सेवावस्था तक निश्चित ले जाएगी अगला है करंगण्य क्रोध नया भैरव्या ले नया खेचर्या दृष्टि काले चर परावाप्ती प्रकाशित इसमें उन योगिक शक्तियों के बारे में उन मुद्राओं के बारे में बात कर रही है कि जो मुद्राएं भैरव भाव को अंदर प्रकट कर देती है जैसे एक मुद्रा के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जिसको हम भैरवी मुद्रा इसमें देखिए, भैरव भैरव्या तो जो भैरवी मुद्रा है वो यहाँ पर जो एक चित्र रखा था वो अभी रिपेयर के लिए गया है हाँ यहाँ पर है ना वो जो ओरिजिनल था वो रिपेयर कर गया है के लिए <laughs> ये लगा ये वो भैरवी मुद्रा का चित्र है